तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार जो भी देना चाहे दे देकर तार दुनिया के तारनहार दुनिया के तारनहार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार जो भी देना चाहे दे दे दर्ता दुनिया के तारन दुनिया के तारन चाहे सुख दे या दुख चाहे खुशी दे या गम चाहे सुख दे सी भरा संसार दिया आंसुओं की धार जो भी देना चाहे दे दे देहार दुनिया के दुनिया के हार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार अभी थोड़ी ही देर पहले यानी कि सच बताऊँ आपको कि रिकॉर्डिंग करने से कुछ मिनटों पहले तक मैं ये सोच नहीं पा रहा था कि आज किस विषय पर आपसे बात करूँगा और जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि भैया बात करना तो मेरी बीमारी है क्योंकि बिना बात किए मैं रह नहीं सकता और जैसा कि आप जानते हैं आपसे बात करने का मौका तो हफ्ते में एक ही बार मिलता है और दूसरे लोगों से बात करने का मौका कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है तो साहब आज हुआ ये कि बात करने के लिए विषय ढूंढ रहा था और विषय ढूंढते ढूंढते एकाएक मेरी पत्नी ने बात कही जिस पर कि मैं सोचने लगा कि आज आपसे इसी विषय पर बात करता हूं वो बात क्या थी कि हमारे से कल कोई मिलने आए और उन सज्जन ने मिलने के दौरान हमको बताया कि उनके बेटे की असामयिक मृत्यु हो गई और वो मृत्यु कैसे हो गई उसको कोई मस्तिष्क में ट्यूमर हो गया और उस ट्यूमर की वजह से वो नहीं रहा बहुत ही दुखद विषय था और चूंकि उनसे मुलाकात पहली थी तो बहुत ज्यादा करीबी भी नहीं थे हम लोग मगर हम लोग को बहुत अफसोस हुआ था तो उसी घटना का ज़िक्र मेरी पत्नी ने अभी कुछ क्षण पहले किया और उन्होंने ये कहा कि देखिए आप उस समय बहुत दुखी हो रहे थे तो मैंने आपसे कहा नहीं मगर एक बात है कि ये तो भगवान की मर्जी थी आखिरकार इंसान इसमें क्या कर सकता है किसी इंसान की गलती होती तो हम शायद कुछ बात कह सकते थे जैसे कि हमारा एक पुत्र का जन्म हुआ था और ये हम लोग को हालांकि यथार्थ में तो नहीं पता है मगर ऐसा कहा जाता है कि शायद जब उसका जन्म हुआ तो वो डॉक्टर के हाथ से फिसल करके नीचे गिर गया जिसकी वजह से उसको कुछ दिमागी चोट आ गई और वो बच्चा चार घंटे जीवित रहकर चला उसने कहा देखिए वहां तो एक इंसान की गलती थी तो मतलब गलती थी ये तो ईश्वर की इच्छा थी मुझे लगा कि हमारी पत्नी आज कैसी बातें कर रही है कि अपने बच्चे की मृत्यु जो हुई वो किसी इंसान की गलती थी और उसके लिए उसके मन में आज भी शिकायत है मगर जो ईश्वर ने किया उसके लिए कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वो तो ईश्वर की मर्जी थी यार मुझे ऐसा लगता है कि ये एक विचारणीय बात है कि भगवान करे तो उसमें कोई गलती नहीं है उससे हमें कोई शिकायत नहीं होती क्योंकि भगवान का तो धर्म ही है ऐसा करना वो तो जो उसकी मर्जी होती है वो करता है और हम उसको स्वीकार करते जाते मगर इंसान अगर कुछ करे तो साहब हम नहीं क्षमा करते यानी कि अगर भगवान हमें बिना किसी कारण सजा दे तो माफ कीजिएगा बीच में डिस्टरबेंस हो गया मगर खैर तो यानी बात यह हुई कि भगवान करे तो ठीक है इंसान करे तो गलत है साहब हम लोग जैसे भगवान को क्षमा कर सकते हैं या भगवान के करने को हम किसी न किसी तरह जस्टिफाई कर मैं इस बात पे बाद में आऊँगा फिर से कहने के लिए मगर जैसे भगवान के करने को हम जस्टिफाई कर लेते हैं क्या इंसान के करने को भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं अब साहब ये मेरे लिए एक विचारणीय प्रश्न हो गया मैं सोचने लगा कि आखिरकार भगवान के करने को हम जस्टिफाई क्यों कर देते हैं हर बात में हम जस्टिफाई कर देते हैं अगर हम गिर पड़े तो हम ये नहीं कहते कि हम इसलिए गिर पड़े क्योंकि फर्श पर पानी पड़ा था हम यह कहते हैं कि भाई भगवान की मर्जी थी अच्छा कभी कभी तो हमारे घर में ये भी कहा जाता है कि अच्छा गिरे आप तो चलिए मतलब मान लीजिए भगवान न करे कि पैर टूट गया हो तो कहते चलिए खाली पैर ही टूटा रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी ऐसा हुआ नहीं हालांकि मगर हम बता रहे हैं कि कि ऐसे कहा जाता है कि थोड़ी ही चोट लगी अच्छा सवाल यह है कि भाई पैर की जो चोट लगी यार वो तो चोट है ना बच गए बस इतना ही नुकसान हुआ सामान चोरी हो जाता है तो बोलते अरे चलिए चोरी हुई कि, कुछ किसी को शारीरिक क्षति नहीं पहुंची तो अब सवाल यह है कि ये सब कह करके हम क्या कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि जो चोट हमें पहुंची वो चोट कम है क्योंकि इससे कहीं ज्यादा चोट की हमको दी जा सकती थी यानी भगवान अगर चाहता तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी चोट हमें पहुंचा सकता था अच्छा साहब तो चलिए इसका मतलब भगवान सर्वशक्तिमान है भगवान के पास इतनी ताकत है इसलिए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं वही अगर हमारा दोस्त भाई या कोई अनजान व्यक्ति हमें चोट पहुंचा दे तो हम कहेंगे कि भैया इसने कैसे चोट पहुंचा दी हम साहब हमें शिकायत करने पे उतर आते हैं यहां पर मुझे लगता है कि देखिए एक तो हमारे हमारा जो धार्मिक दृष्टिकोण होता है वो क्या कहता है कि भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है और उसका नियंत्रण हर चीज के ऊपर है तो साहब भगवान को तो पता है कि भैया क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है तो अब चूंकि हर चीज तो उन्हीं का नियंत्रण की है ना तो हम लोग उनसे शिकायत क्या करें उनको तो पता ही था कि भाई इसको दो घंटे के बाद चोट लगेगी तो अब यह शिकायत भगवान से तो की नहीं जा सकती क्योंकि हम फौरन इसका जस्टिफिकेशन भी ढूंढ लेते हैं कहते हैं कि भगवान ने तो कहा था कि फलाना काम मत करो मतलब अभी मत जाओ या मोटरसाइकिल मत चलाओ या साइकिल मत चलाओ मगर तुम ही जबरदस्ती करके चले गए तो यार वो गलती हमारी हो जाती है न कि भगवान की हो जाती है अच्छा कभी कभी यह भी कहा जाता है कि भाई तो आपके कर्मों का फल था आपने कुछ ना कुछ ऐसा कर्म किया होगा कि आपको ऐसा फल मिल गया यार अच्छा कर्म में अब आप बताइए आप कभी एक्सप्लेन करने लगे हम तो आपको सच बताएं कि हम तो एक्सप्लेन करने लगे कि भाई, भाई ये जो है हमने क्या किया था हमने क्या बुरा किया हमने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया जो हमको ऐसी चोट लग गई यहां पर आपको एक छोटा सा कहानी भी बता दू कि हमारे पिताजी जो थे वो बड़े मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढने में महारत हासिल थी उनको वो हर चीज का कुछ ना कुछ वजह निकाल लेते थे तो एक बार उनसे ऐसे ही किसी ने कह दिया कि भाई आपको जो कुछ भी आपको मिल रहा है ना ये सब आपके कर्मों का फल मिल रहा है बस भैया वो अड़गर उन्होंने कहा है कि साहब ठीक है हमको कर्मों का फल मिल रहा है हमें आप हमारे जो हमें चोट लगी या हमें जो सफलता नहीं मिली है जो भी बात हुई हो उन्होंने कहा यह सब हमें कर्मों का फल मिल रहा है मगर यह बताइए कि एक छ महीने का बच्चा या दो साल का बच्चा जो बीमारी झेल रहा है जिसको शरीर पे कष्ट हो रहा है उसने कौन से ऐसे कर्म कर दिए जिसकी वजह से उसको यह सजा मिल रही है साहब उसका तुरंत जवाब कुछ लोगों ने यह दिया कि अरे साहब ये उसके पूर्व जन्म के कर्म थे जिनका कि उसको फल मिल रहा है और ये फल जो मिल रहा है ये एक्चुअली उसको जितनी सजा मिलनी है वो सजा मिल गई और उसके बाद अब वो मुक्त हो जाएगा आफ्टर दैट ही विल हैव अ गुड लाइफ यार इसका तो कोई मतलब मैं आप अगर मुझसे पूछिए तो मुझे तो ये लॉजिक लॉजिक ही लगता है क्योंकि इसका कोई कन्फर्मेटरी प्रूफ नहीं है दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट व्हिच हैज बीन मेड बाय समबडी देन इन दिस रिगार्ड मतलब इसी मसले में किसी ने एक और भी बात बताई कि भाई आप जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसके बदले में आपको अच्छे बुरे फल मिलते हैं यानी जो आप अच्छा करते हैं उसके लिए अच्छे मिलते हैं जो आप बुरा करते हैं उसके लिए बुरे मिलते हैं तो उसकी नेटिंग नहीं होती है मतलब ऐसा नहीं होता है कि अगर अच्छे ज़्यादा हैं और बुरे कम हैं तो नेट होकर के खाली अच्छा ही मिले ना ऐसा नहीं यार ये भी कोई ये भाई साहब इनसे पूछा जाए कि भाई आप ये एक्सप्लेनेशन कहाँ से ले करके आए हैं किसने आपको यह एक्सप्लेनेशन किसने ये वर्णन बताया आपको इसका कोई जवाब है नहीं अच्छा मैं और मैं आपसे सच बता रहा हूं चूंकि आप, तो, आप श्रोता हैं आप हमारे मित्र हैं तो आपको यदि इसका कोई जवाब मालूम हो तो भाई साहब मुझे जरूर बताइएगा क्योंकि मेरे लिए यह बड़ा उलझन का विषय है अच्छा एक और भी बात आपको बताएं कि कभी कभी ये होता है कि हमें लगता है कि जो भी कुछ हमें सजा मिली या जो भी कुछ हमें पनिशमेंट या जो गलती जो हम जो हो रही है हमारे ऊपर भगवान की तरफ से वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम कुछ पाप कर रहे हैं देखिए यहां पर बुरे कर्म और पाप ये सब जो है ना ये सब शब्दों का इस्तेमाल हो मुझे लगता है कि आखिरकार डिसाइड्स कि ये पाप किया गया या नहीं किया गया अगर किसी को मारना पाप है जैसा कि कुछ धर्म विशेष में है कि भाई आप अपना मुंह भी बंद रखते हैं और ताकि कोई कीटाणु ना घुस जाए दूध नहीं पीते हैं क्योंकि वो बैसिलस क्या होता है वो आप ना खा जाएं बैक्टीरिया ना नष्ट कर दें और कुछ लोग है कि साहब वो तो जानवर बड़े बड़े मार के खा जाते हैं तो यार अब सवाल ये है कि मच्छर को मारना पाप है या नहीं है लोग कहते हैं साहब मच्छर आपको काट रहा था आपने उसे मार दिया तो इसका मतलब जब मच्छर आपको काट ले तो आप उसको मार दीजिए यानी अगर कोई आपको काटे तो उसको मारने का आपको राइट है भाई मच्छर का तो बेचारे का खाना है जो खा रहा है तो आप भी अगर एक संतरा खाएं और संतरे का पेड़ उठा के आपकी गर्दन दबा दे तो यह हो गया मतलब उसका संतरे का पेड़ का काम ठीक मगर वो पेड़ बेचारा तो आपका गर्दन दबा नहीं सकता तो क्या किया जाए तो अब सवाल यह उठता है कि यह सही गलत पाप पुण्य इसका निर्णय कौन लेता है पता नहीं है, मगर खैर मेरा मुद्दा यह था कि यही काम जब कोई आदमी करता है यानी कि कोई दूसरा आपका दोस्त करता है आपका दुश्मन करता है बस साहब आप तो लाठी भाला लेके चढ़ पड़ते हैं उसके ऊपर तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों करते है? इसका मुझे तो एक ही कारण लगता है कि आप अपने आप को भगवान के सम्मुख अक्षम समझते हैं आपको पता है कि आप नाराज भी हो जाए तो आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे भाई साहब आदमी का आप कुछ ना कुछ बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ सकते हैं इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको कोई नुकसान ही पहुंचा सकते हैं मैं ये कह रहा हूं कि आप उससे नाराज हो सकते हैं बात करना छोड़ सकते हैं उसको अपने घर में आने से रोक सकते हैं उससे मिलना बंद कर सकते हैं। ये सब आप कर सकते हैं होता है ना भाई कि अगर तुम मुझसे मतलब एक गाना है ना फिल्मी गाना है मुझसे दोस्ती रखो या ना रखो तो कोई बात नहीं मगर फलाने से अगर दोस्ती रखी तो बड़ी बुरी बात हो जाएगी अच्छा ये आपने उनसे तो कह दिया कि भैया दूसरे से दोस्ती रखी तो बड़ी बुरी बात हो जाएगी भगवान से नहीं कहते हो कि साहब मुझ पर कृपा करो या मत करो मगर अगर फलाने पे कृपा करी तो बड़ी बुरी बात हो जाएगी भगवान से कहे नहीं कहते हो क्योंकि आपको पता है कि भगवान का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते मगर जिनसे आप कह रहे हैं उनसे आप बिगाड़ सकते हैं क्योंकि उनसे आप अपना मोहब्बत करना बंद कर सकते हैं ये तो आपके हाथ में तो यहां पर मुझे लगता है कि ये जो कंट्रोलिंग की है जो आपके जो चाबी जो है नाराज होने की खुश हो होने की कुछ कर सकने की या समझिए कैपेसिटी क्षमता की बात करें वो चूंकि आपके पास है इसलिए आप कर लेते हैं अच्छा यहां पर किसी ने मुझको ये एक बात बताई कि भैया यहां पर आप जरा नास्तिक लोगों का भी जिक्र कर लीजिए नास्तिक मतलब वो जो भगवान पे के एग्जिस्टेंस पे ही जिनको भरोसा नहीं है हाँ ठीक है ऐसे भी लोग हैं ना तो अब सवाल यह है कि वो लोग क्या करते हैं ऐसे मौकों पर उनके पास तो शिकायत करने के लिए भगवान भी नहीं वो क्या करते हैं? मुझे लगता है कि यार वो लोग अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस करते होंगे ऐसे मौकों पर जब उन्हें लगता है कि उनके साथ कोई इंजस्टिस हुआ है, क्यों कमजोर महसूस करते होंगे क्योंकि जब आपके साथ कोई इंजस्टिस हो और आपको मतलब इनजस्टिस आपकी नज़रों में ये ये थोड़ी कह रहा हूँ कि जनरल इनजस्टिस हो रहा है जब आपके साथ में कोई ऐसा ऐसी बात होती है तो आपको सबसे बड़ा संतोष कब मिलता है जब आप ये कह लेते हैं कि साहब ये फलाने की वजह से हुआ हम आपको बताएं हमारे हम मतलब बच्चे ही थे तो कभी कभी बचपन में पिटाई हो जाती थी घर में माता पिताजी अपने हाथ साफ कर लेते थे तो हम दोनों भाई हम लोग अक्सर यही कहा करते थे कि ये लोग तो बहुत भले मगर इनको फलाने ने हमारे बारे में कुछ भड़का दिया इसलिए ये हमें पीट रहे यानी कि यहां पर देखिए जैसे हम भगवान को शिकायत करते हैं मगर उससे कुछ कह नहीं सकते उसको क्षमा कर देते तो उस यहां पर हमने क्या किया माता पिता ने पीटा हमने उनको बोला कि ये तो कोई बात नहीं ये तो अच्छे ही लोग हैं वो पीट रहे हैं, मगर तब भी वो अच्छे लोग हैं क्योंकि बुरा कौन है वो जिसने उनको भड़काया पत्नी झगड़ा करती है जब पत्नी झगड़ा करती है तो हम बोलते हैं पत्नी तो बड़ी सीधी है बड़ी शरीफ है ये उसकी सहेली जो आती है ना उसने मेरे खिलाफ भड़काया है इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है जो आज मुझे कटु वचन लग रहे हैं ये मैं कुछ एक पत्नियों की बात कर रहा हूँ सबकी नहीं कर रहा हूँ और खासतौर से अपनी पत्नी की बात तो नहीं कर रहा हूँ अच्छा साहब तो यहाँ पर आपको बताएं कि ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी तो तभी मतलब ऐसा जब विचार आता है तो उस समय आप बहुत सी बातें पुरानी सोचने लगते हैं हम आपको बताएं हमारे एक शाखा प्रबंधक महोदय थे जब हम लोग प्रोबेशन में थे तो प्रोबेशन में जब आप होते हैं मतलब मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ आजकल तो बात शायद कुछ फ़र्क होगी जब आप प्रोबेशन में होते हैं तो उस समय जो तत्कालीन अधिकारी जो आपके सम्मुख होता है वही बड़ा आदमी है मतलब आपको लगता है कि यदि अब हम तो यही कह सकते हैं साहब कि यदि भगवान का रूप पृथ्वी पर है तो उस वक्त वही एक ऐसा होता है जो पृथ्वी पर आपको उसका रूप दिखता है तो साहब हमारे एक शाखा प्रबंधक महोदय थे जो कि अक्सर हां हम लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते थे कृपा दृष्टि रखते थे मतलब कि जैसे कभी छुट्टी दे देते दे थे कभी कुछ ऐसा काम हल्का कर दे देते थे या आपको जबरदस्ती नहीं करते थे आप अगर एक दो दिन नहीं भी आए तो एप्लीकेशन नहीं मांगते थे ये सब होता था मतलब हम लोगों की निगाह में वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे साहब एक दिन की बात है कि हम लोग शायद सोमवार था क्योंकि हम हर शनिवार को अपने घर जाते थे और जब लौटते थे तो सोमवार को सुबह थोड़ी देर हो जाती थी हमें ख्याल है साहब कि हम उस दिन लौटे शायद थोड़ी देर हो गई थी तो उन्होंने लंच टाइम में बुला करके और बढ़िया से धोया अच्छी तरह से धो दिया जब उन्होंने धो दिया तो हम सोचने लगे यार ये तो अब क्या करें तो शाखा प्रबंधक हैं उनसे हम कुछ कर तो सकते नहीं उन्होंने फिर धोने ओने के बाद उन्होंने कहा कि जाइए जाकर फलाने एसआईबी का फलाना लेजर जो है वो बैलेंस करिए आपको हम बता दें देखिए ऐसा इसका हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे मगर एसआईबी का फलाना लेजर जो बैलेंस करने काम था वो बड़े बड़े महारथी नहीं कर पाते थे हमको दे दिया और हमसे बोले कि आज शाम को जब तक आप ये कर नहीं लेंगे आप जाएंगे नहीं और जाने से पहले मुझसे मिल के जाएंगे अभी यार लंच टाइम के बाद आप हमको लेजर दे रहे हैं बैलेंस करना है एक हफ्ते का बैलेंसिंग अब हमें समझ नहीं आया गुरु की ये तो हमारे बस की तो बात है नहीं मगर चलिए चलेगा हम आज सोचते हैं तो हमें लगता है कि उन्होंने जो भी कहा होगा वो शायद वास्तव में वो हमसे नाराज होंगे मगर उस दिन हमने क्या सोचा उस दिन हमने सोचा कि ये चाला दूसरे जो दो तीन और प्रोफेशनर है ना जो कि जा नहीं पाते छुट्टी में अपने घर ये उनकी करनी है कि उन्होंने हमारे खिलाफ इनको भड़काया है और ये जो इतने अच्छे आदमी थे ये एक हम पर बिगड़ गए अब साहब हम क्या करें हम तो भाई कोई बात नहीं उस दिन तो हमने सजा झेली और हमने बाद में जो था उन प्रोफेशनर्स के खिलाफ जो बाकी दो तीन लोग थे एक सीनियर भी थे उनके खिलाफ अपने मन में इतना विष बैठा लिया कि वो अनेक वर्षों तक वो विष हमारे मन में बैठा रहा तो हम बताना सिर्फ ये चाहते हैं कि देखिए साहब शिकायत चाहे भगवान से हो चाहे इंसान से हो उसका निस्तारण कैसे होता है ये इस पर ध्यान दिया जाए तो शायद हम अपने मन देखिए विष मैंने विश शब्द का इस्तेमाल जानबूझ किया वो जो विष था ना वो हमारे अंदर भर जाता है जैसे खाने से एसिडिटी होती है ना उसी तरह से इस तरह की, की एसिडिटी हो जाती है और वो एसिडिटी मौके दर मौके कभी तो सामने निकल आती है जब निकल आती है तो आपके जो रिलेशन है ना उसमें वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है और जब रिलेशन में दिखाई पड़ती है तो ऑब्वियसली वो रिलेशन जो हैं, वो भी कंटामिनेटेड हो जाते हैं अच्छा और जब तक वो विष निकलता नहीं है जब तक वो एसिड हमारे अंदर यानी हमारे सिस्टम से बाहर नहीं चला जाता तब तक वो हमारे सिस्टम को अंदर से ही अंदर खाता रहता है जो कि फिर से एक कोई बहुत जिसे कहते हैं स्वास्थ्यवर्धक स्थिति तो नहीं है और मैं इसका भुक्त भोगी हूं मैं जानता हूं क्योंकि मैं अनेक ऐसे विष अपने अंदर लेकर के बैठा हुआ आपको खाली उदाहरण दे रहा हूं पहले भी ये बात कही होगी हमारे दो तीन उच्चाधिकारी हैं जनरल मैनेजर रैंक के जिन्होंने अपने करनी से हमारे साथ वो किया जो केशव दास जी ने कहा है ना कि केशव केशव अस्कर जैसा अरेहू ना कराए यानी जो दुश्मन भी नहीं करता उन भाई साहब लोगों ने हमारे साथ वही किया उन्होंने इन्श्योर किया कि हमें इस जिंदगी में यानी बैंक की जिंदगी में ऐसे बाकी जिंदगी में तो क्या करते साले इस जिंदगी में प्रमोशन ना मिले हम हम आज तक ये कल्पना करते हैं कि हे भगवान हमें वो दिन दिखाओ जिस दिन की वो अब छोड़िए मतलब हम क्या क्या कल्पना करते हैं उनके लिए ये हम आपको क्या बताएं तो साहब वो विष हमारे अंदर भरा हुआ है हम आज तक उनको क्षमा नहीं कर सके हमारे छोटे भाई साहब हैं वो ये कहते हैं कि हमने साहब अपने शत्रुओं को क्षमा कर दिया है। तो अब यार भाई वो महान आदमी बड़े अच्छे आदमी उन्होंने शत्रुओं को क्षमा कर दिया हम सारे अपने जो शत्रु जिनको हमने समझा हमें पता नहीं हो सकता है कि वो जनरल मैनेजर साहब जो है उन्होंने हमारा काम इतना खराब पाया हो कि उन्होंने उसकी वजह से हमें हमारे खिलाफ रिपोर्टिंग किया मगर हमें नहीं लगता कि उन्होंने उसकी वजह से किया हमें तो लगता है कि उनके मन में हमारे खिलाफ किसी ने कुछ भर दिया उसकी वजह से उन्होंने किया तो यार अब सवाल यह है कि हम अपने आप ही एक राक्षस तैयार करते हैं और उस राक्षस से लड़ने के नाम पर हम लड़ तो पाते नहीं जब चूंकि लड़ नहीं पाए तो हम क्या करते हैं कि हम उस राक्षस को गालियां बकते हैं उससे नाराज रहते हैं और उसके चलते अपने मन में एक तरह की निगेटिविटी भरे रहते हैं और वो निगेटिविटी हम को नुकसान पहुंचा रही है वो कहीं बाहर नहीं जा रही है वो अपने अंदर ही बैठी हुई है और आज तक देखिए हम अभी भी हम बहुत उत्तेजित हो गए हम आपसे बात कर रहे हैं मगर हमें गुस्सा उन लोगों पर आ रहा है ये क्रोध किसको नुकसान पहुंचा रहा तो वो अपना पुनर्जन्म लेके बच्चा बन के खेल रहे होंगे और हम देखे हम उनका नाम ले लेकर गालियां बख रहे हैं तो नुकसान किसका है मेरा ही नुकसान है ना मैं साहब एक ही बात कह सकता हूं कि काश मुझे मुझ में यह समझ आ जाए कि जैसे तुम भगवान की बातों को एक्सेप्ट कर लेते हो यार अपने दोस्तों और दुश्मनों की बातों को भी अगर हम एक्सेप्ट करने लगे ना तो बड़ा जीवन सुखमय हो जाएगा चलिए साहब आज आपके साथ थोड़ा गंभीर विषय पर बात कर लिया तो बुरा मत मानिएगा क्योंकि मैं हल्के फुल्के विषय पर बात करना चाहता था मगर आज चूंकि वो घटना ऐसी हो गई उसके चलते मुझे इतना सीरियस विषय पर बात करनी पड़ी और साहब आप भी इस बारे में बात जरूर करिएगा बात करते रहेंगे तो बात चलती रहेगी तो इसी के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे तेरी धूप और छाव दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव ले चल जिंदगी की नाव चाहे हमें लगा दे पार डुबा दे चाहे हमें मजेदार जो भी देना